शांति शांति ही योग विद्या के अंतर्गत मन की चर्चा चल रही है योग में मन मन को एकाग्र करने के लिए मन को ईश्वर में लगाने के लिए समाधि को प्राप्त करने के लिए मन को समझना आवश्यक है मन के संदर्भ में आपके सामने मन की पांच अवस्थाओं की चर्चा की गई है मन की पांच भूमिका भूमिया मन की पहली भूमि है क्षिप्त दूसरी भूमि है मूढ़ तीसरी भूमि है विक्षिप्त चौथी भूमि है एकाग्र और पांचवी भूमि है निरुद्ध मन की एक अवस्था एक भूमि क्षिप्त है जब मन क्षिप्त अवस्था में रहता है यानी मन के अंतर्गत तीन स्वभाव हैं एक स्वभाव है रजोगुन के कारण से एक स्वभाव है तमोगुन के कारण कारण से और एक स्वभाव है सत्वगुण के कारण से रजोगुन और तमोगुन जब ये दोनों आपस में मिलकर के मन के अंदर प्रभाव में आते हैं मन के अंदर रजोगुन और तमोगुन का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो मन क्षिप्त अवस्था में रहकर के काम करता है और उस क्षिप्त अवस्था में व्यक्ति ऐश्वर्यों को पाने के लिए अग्रसर होता है संसार में जो कुछ भी उसकी प्रवृत्ति होती है वो कार्य करने लगता है ऐश्वर्य को सामने रखकर के काम करता है कुछ भी हो ऐश्वर्य को पाना है उसकी दृष्टि उसका उद्देश्य उसका लक्ष्य ऐश्वर्य रहता है संसार के वैभव उसके सामने रहते हैं उस ऐश्वर्य को सामने रखते हुए व्यक्ति क्षिप्त अवस्था में ऐश्वर्य की ओर आगे बढ़ता है और उस समय मन के अंदर रजोगुन और तमोगुन काम कर रहे होते हैं सत्योगुण दबाव रहता है जब सतोगुन दबा हुआ रहता है रजोगुण और तमोगुण से युक्त तो होकर के जब व्यक्ति कार्य करता है उसके कार्य ऐश्वर्य को ध्यान में रख करके होते हैं और उस स्थिति में व्यक्ति ईश्वर को भूला हुआ रहता है ईश्वर को स्मरण नहीं कर पाता है उसका लक्ष्य ईश्वर नहीं रहता जब मन के अंदर तमोगुण उभर करके आता है तमोगुण कार्यान्वित होता है तब व्यक्ति मूड हो जाता है मन की मूड अवस्था रहती है और उस मूड अवस्था में तमोगुण काम कर रहा होता है तो व्यक्ति के सामने अधर्म रहता है वो जो कोई भी काम करता है वो अधर्म ही करता है और उसके मन में जो ज्ञान होता है वो अज्ञान भरा हुआ रहता है अज्ञान से ओतप्रोत रहता है और उस अज्ञान से युक्त होकर के अधर्म करता हुआ आगे जब बढ़ता है वो ये नहीं देखता है कि संसार में कौन मेरे अपने हैं कौन पराये हैं उसके स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसे कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करता है जो उसे करना नहीं होता और इसका परिणाम सब जानते हैं जब व्यक्ति अज्ञान से युक्त होकर के अधर्म से युक्त होकर के अन्याय से युक्त होकर के जो कोई भी क्रिया करता है उसका परिणाम क्या होता है सभी जानते हैं पर उस जानकारी को न रखने के कारण से मन के अंदर वो अविद्या अज्ञान हुआ होने के कारण से उसको ये एहसास नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूं अनुचित कर रहा हूं अन्याय कर रहा हूं अधर्म कर रहा हूं ये बोध उस व्यक्ति को नहीं हो पाता है और कोई भी व्यक्ति हितेशी बनकर उसको ये कहा जाता है कि ये अधर्म है अन्याय है अनुचित है उसको समझ में नहीं आता क्योंकि मन के अंदर तमोगुण उभरा हुआ है और रजोगुण सत्वगुण दबे हुए हैं और केवल तमोगुन से युक्त तो होकर के व्यक्ति ऐसा ही कार्यों को करता जाता है ऐसी स्थिति में ईश्वर उसके लिए कोसों दूर है बहुत दूर है यह मन की दूसरी अवस्था है मूढ़ अवस्था जब मन के अंदर सत्वगुण उभरने लगता है ोगुन दबने लगता है और दबता दबता पूरा दबने लग जाता है तो सत्गुण उभर करके आता है लेकिन रजोगुन भी कुछ मात्रा में उभरा हुआ उसकी स्थिति है रजोगुन उभरा हुआ रहता है पर कम मात्रा में तब व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में रहता है मन की तीसरी भूमि है विक्षिप्त जैसा कि मैंने आपके सामने संकेत किया था विक्षिप्त शब्द को सुनकर के व्यक्ति ये अनुभव करता है पागल ये व्यक्ति विक्षिप्त है यानी पागल है तो संसार में विक्षिप्त स्थिति जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है शब्द वो यहां योग में विक्षिप्त का अर्थ वो स्थिति नहीं है जो लोक में ली जाती है लोक में विक्षिप्त उसको कहते हैं जो पागल व्यक्ति होता है जिसके मन पर नियंत्रण नहीं होता है कब क्या कर डाले एहसास नहीं होता व्यक्ति को उसको वहां विक्षिप्त कहा जाता है परंतु योग में विक्षिप्त अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जो व्यक्ति अमुमन एकाग्र रहता है व्यक्ति एकाग्र होकर के सभी कार्यों को संपन्न करता है परंतु उसकी जो एकाग्रता होती है वो लगातार नहीं रहती है एकाग्र होकर के विद्यार्थी पढ़ता है लेकिन लगातार एकाग्र होकर के नहीं पढ़ता है बीच में कुछ ना कुछ स्मरण कर लेता है याद कर लेता है अन्य विषयों को बीच में ले आता है फिर थोड़ी देर के बाद फिर वापस एकाग्र होता है एकाग्रता बनी रहती है बीच में टूटती है फिर वापस एकाग्रता बनी रहती है फिर बीच में टूट जाती है तो ये जो श्रृंखला है एकाग्रता की वो लगातार बनी नहीं रहती है अर्थात इस बात को आप ऐसा भी समझ समझ करके चल सकते हैं मैं एक संकल्प करता हूं अब मुझे एक विद्यार्थी संकल्प करता है मुझे अब पढ़ना है लगातार आधे घंटे तक पढ़ना है बीच में कोई भी विचार मन में ना आए कोई भी विचार आकर के भी ना जाए केवल पढ़ूंगा बीच में कुछ भी नहीं विचार करूंगा केवल एकाग्र हो जाऊंगा संभव नहीं है संभव नहीं है बीच में कुछ तो विचार करेगा और वो इतना कम विचार होगा कई बार व्यक्ति को एहसास भी नहीं हो पाता है मन पर जिसका अध्ययन नहीं है मन पर जिसका नियंत्रण नहीं है वो ये एहसास नहीं कर पाता है कि बीच में मैं कुछ और भी याद किया हूं याद करता हुआ भी उसको एहसास नहीं हो पाता है लेकिन बदल बदल करके उसकी एकाग्रता बनी रहती है इसका नाम है विक्षिप्त और मोटे तौर पर आप ऐसा भी समझ सकते हैं व्यक्ति अध्ययन कर रहा है एकाग्र होकर के पढ़ाई कर रहा है एकाग्र होकर के कोई भी कार्य कर रहा है और बीच में घंटी बज गई बेल बज गया किसने आवाज दी किसी ने बुलाया या और कोई शोर हो गया उसका ध्यान उस ओर जाके वापस आएगा क्या हुआ किसने आवाज लगाई किसने बोला उस पर उसका मन तेजी से जाएगा और वापस आ जाएगा पर जब उस वोर उसने अपने मन को लगाया तो अध्ययन उस काल में रुक गया वो एक क्षण के लिए रुक, रुक गया है या क्षण से भी कम समय में रुक गया है पर एकाग्रता टूटती है ध्यान हट जाता है ये जो स्थिति है ये अमूमन सभी व्यक्तियों में चलती है अच्छे कार्यों को करने वाले इसी विक्षिप्त अवस्था में करते हैं और इस विक्षिप्त अवस्था के जो प्रकार हैं, वो एक प्रकार से जितने भी दुनिया में मनुष्य हैं, उतने प्रकार हैं। संसार में जिसे आप मनुष्य कहते हैं और मनुष्यों की संख्या जितनी भी है उतने प्रकार विक्षिप्त के हैं सामान्य से सामान्य व्यक्ति की विक्षिप्त अवस्था एक अलग प्रकार की होगी बड़े से बड़े व्यक्ति की विक्षिप्त अवस्था एक अलग प्रकार की होगी सामान्य जानकारी ज्ञान रखने वाले की विक्षिप्त अवस्था अलग प्रकार की होगी एक वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट बहुत बड़े वैज्ञानिक है उसकी जो स्थिति है जिस स्थिति में रह करके वो जो खोज करता है जिस स्थिति में रहकर के जिस एकाग्रता से व्यक्ति कार्यों को संपन्न करता है वो जो स्थिति है उस व्यक्ति की उस वैज्ञानिक व्यक्ति की जो स्थिति है वो भी विक्षिप्त अवस्था है क्योंकि वो भी लगातार एकाग्र नहीं हो पाता क्योंकि उस व्यक्ति में भी बहुत सारी इच्छाएं हैं अभिलाषाएं हैं और वो स्मरण आ जाते हैं बीच में पर सामान्य व्यक्ति से मध्यम स्तर के व्यक्ति से भी वो उच्च स्तर का व्यक्ति है लेकिन है वो विक्षिप्त अवस्था है तो इस तरह विक्षिप्त अवस्था में रहकर के व्यक्ति अच्छे कार्यों को करता है धर्मयुक्त कार्यों को करता है न्याय युक्त कार्यों को करता है बीच बीच में व्यक्ति त्रुटि भी कर लेता है बीच बीच में व्यक्ति आवेश में भी आ जाता है गुस्सा भी कर लेता है लोभ भी कर लेता है यानी राग और द्वेष से युक्त बीच बीच में होता रहता है और जो व्यक्ति राग और द्वेष से युक्त होता है वह व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था से ऊपर उठ नहीं सकता जिस व्यक्ति में राग होता है द्वेष होता है भले ही थोड़ी देर के लिए होता है यह कभी कभी राग कर लेता है द्वेष कर लेता है तो समझ लेना वह व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में रहता है लेकिन इससे ऊपर जब उठ जाता है व्यक्ति मन की जो चौथी भूमि है चौथी अवस्था है जिसे एकाग्र अवस्था कहते हैं एकाग्र अवस्था में राग और द्वेष नहीं रह सकते जिस व्यक्ति का मन एकाग्र रहता है यानी योग की भाषा में एकाग्र अवस्था में रहने लगता है उस स्थिति में व्यक्ति बीच बीच में नहीं वो राग और द्वेश से कोसों दूर रहता है किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में किसी भी काल में व्यक्ति राग और द्वेष से युक्त तो नहीं हो सकता विचलित तो नहीं हो सकता राग और द्वेष स्पर्श नहीं करते वो सम स्थिति में रहता है गीता में बोला जाता है गीता के माध्यम से समत्वम जो कहा जाता है सम रहता है व्यक्ति कृष्ण ने अपने जीवन के काल में जितने लोगों से जुड़ करके उन्होंने काम किया विकट से विकट परिस्थिति में भी रह करके देखा और अच्छी से अच्छी स्थिति में भी रह करके देखा लेकिन दोनों स्थितियों में सम रहे और दुनिया को भी यही संदेश दिया है वो जो समस्थिति है वो एकाग्र अवस्था में आ सकती है भ्रष्ट से भ्रष्ट व्यक्तियों के सामने भी खड़े होकर के सम रहना उनका विनाश करने के सोच रखने वालों के सामने रहकर के भी सम रहना, ये वो एकाग्र अवस्था है जो योग में कही गई है जिस स्थिति में व्यक्ति एकाग्रता को प्राप्त होता है वो जो स्थिति है वो है मन की चौथी अवस्था चौथी भूमि जिसका नाम है एकाग्र अवस्था उसी स्थिति में रहकर के व्यक्ति समाधि लगा सकता है उसी स्थिति में रह करके समाधि लगा करके स्वयं का आत्मा का बोध कर सकता है आत्मज्ञान कर सकता है आत्मा को यह एहसास हो सकता है कि मैं ऐसा हूं जिस एकाग्र अवस्था में वो लेश मात्र भी तमोगुण को उभरने नहीं देता रजोगुण को उभरने नहीं देता केवल सत्वगुण उभराव रहता है मन में जब केवल सत्वगुण उभराव रहता है तब उस स्थिति में वो जिस किसी भी कार्य को करता है उसका जो ज्ञान काम करता है वो यथार्थ ज्ञान काम करता है जिसको विवेक के नाम से कहा गया है जिसको विवेक के नाम से कहा गया है और योग की भाषा में सत्वपुरुष अन्यता ख्याति के नाम से कहा है मन की एकाग्र अवस्था में व्यक्ति जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है जड़ को जड़ और चेतन को चेतन अनुभव करना एकाग्र अवस्था में संभव है एकाग्र अवस्था में व्यक्ति जड़ को अलग करता है और चेतन को अलग करता है तब उसको यह एहसास होता है मैं एक चेतन तत्व आत्मा हूं और ये जो मेरा मन है ये जड़ तत्व है यद्यपि सामान्य रूप से हम जो आज अनुभव करते हैं हाँ ये तो जड़ है और मैं चेतन हूं वो जो हमारा अनुभव है हमारा जो अनुभव जड़ को जड़ मानना चेतन को चेतन मानना अलग अनुभव है और एकाग्र अवस्था में जाकर के जड़ को जड़ मानना और चेतन को चेतन मानना सर्वथा भिन्न है अलग है हम जड़ को जड़ मानते हुए चेतन को चेतन मानते हुए व्यवहार उससे भिन्न करते हैं है। हम जड़ को जड़ मानते हैं चेतन को चेतन भी मानते हैं परंतु मानकर के भी व्यवहार हमारा उससे भिन्न होता है कैसे हम करते हैं इस बात को हम आगे विचार करेंगे ओ वनस्पत शांति देवा शांति शांति सर्वं शांति शांतिर शांति शामा शांतिरे ओ शा शाति शा